जब भी तुम रोए हो तो दो तरह के उत्तर दिए गए एक तो उत्तर है सांतवना का जिनको तुम साधारणता साधु संत कहते हो वो तुम्हें तुम्हे सांत्वना बनाते वो तुम्हें तुम्हारे आंसू पहुंच देते हैं पीक थपथपा देते हैं लोरी गा देते वो कहते सब ठीक हो जाएगा बच्चा प्रभु कृपा से सब ठीक होगा घबरा मत। ये मंत्र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 कितने ही अच्छे शब्दों में कहे कितने लफाज़ी करे ये बात सच नहीं है क्योंकि सिकंदर की खुद के जीवन की हार कह रही है सिकंदर के वक्तव्य से क्या होगा कि असंभव हो कुछ भी नहीं और मैंने कहा इस तख्ते पर लिखे दो और दो और जोड़ के तीन कर दे आप कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं छोटी सी बात है तख्ता पास है चाक रखी है हाथ में आपके दो दो को जोड़ के तीन कर दे अगर दो दो जुड़ के तीन हो जाए तो मैं मान लूंगा कि असंभव कुछ भी नहीं ये छोटी सी बात भी नहीं हो सकती लेकिन लोग अपने आंसू पहुंचने में उस सूखे मेरे पास आ जाते लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो कोई उपाय बताए वो सोचते हैं बड़ी आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं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 गोरे सब के विचार निकलेंगे बुरे भले सब तरह के विचार निकले तुम इतना भी संबंध मत रखो कि से बैठ कर इसे देखते रहो देखते, देखते देखते देखते देखते दिन ऐसी घड़ी आएगी पहले तो बड़ी कठिनाई होगी विचारों पर विचार आते जाएंगे जैसे सागर में तरंगों पर तरंगे आती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 विशेष गए सिर्फ साक्षी बचा परम ज्ञान का संबंध ज्ञ से नहीं है ज्ञाता से है तो परम ज्ञान में राजनीति तो है ही नहीं समाज शास्त्र और विधि शास्त्र तो है ही नहीं परम ज्ञान में तो धर्म शास्त्र भी नहीं परम ज्ञान में तो अध्यात्म शास्त्र भी नहीं परम ज्ञान में तो दर्शन शास्त्र भी नहीं परम ज्ञान में तो कुछ भी नहीं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 अंतिम विचार मन मन उठा रहा मन कहता आप संसार दे रहा। मन कह रहा, तुम्हें जिन खिलौनों में रुचि हो वही देने को मैं राज को खड़ा कर दूं मन कल्पनाए कर रहा है और सभी कल्पनाएं तुम्हें विकृत कर जाती परम ज्ञान की अवस्था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 मुझे मुझसे बिल्कुल मोह नहीं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कुछ भी नहीं तुम्हारे मोह को मैं समझता हूं मैं सब जानता हूं लेकिन मैं तुम्हें ये बात कह देता हूं इसे गांठ में बांध के रख लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं जानना जहां तक है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 करना है। जितने बुद्ध हुए हैं सब जितने आज हैं सब सब, और और जितने भविष्य होंगे समस्त बुद्धों में कुछ है जो एक सा है। और कुछ है है है जो जो एक एक एक सा बिल्कुल जैसा नहीं। वो जो कुछ एक आंतरिक है, है वो दिखाई नहीं पड़ता उसकी बाहर से पहचान नहीं हो सकती और जो दिखाई पड़ता है जो समझ में आता है वो बिल्कुल अलग अलग है महावीर नग्न खड़े कृष्ण पीताम्बर वस्त्रों में सुंदर रेशमी वस्त्रों में मोर मुकुट बांधे बांसुरी लिए खड़े जीसस सूली लटके, जीसस को तुम पाओगे यहूदियों के मंदिर में कोड़ा लिए लोगों को खदेड़ते बड़े सक्रिय इधर बुद्धे मूर्ति की भांति बोधि वृक्ष के नीचे बैठे जैसे कभी हिलेंगे ही नहीं डुलेंगे ही नहीं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 तो जर्तुस को पहचान लो, भी दिखाई पड़ेगी और फिर भी इन सबके भीतर एक ही घटना घटी है ऐसा समझो कि तुम हजार तरह के लैंप बना लो हजार तरह के लालटन कंदील बना लो किसी में लाल रंग का कांच लगा दो किसी में पीले रंग का किसी में हरे रंग का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 कंदील है भी कि कांच है भी इतना पारदर्शी जब तक तुम जाके छू ही ना लोगे तुम्हें पता ही न चलेगा बहुत पारदर्शी कांच को दूर से तुम देख नहीं सकते टकरा जाओगे तभी पता चलेगा क्या रे, कोई है अलग अलग बुद्ध है महावीर है महावीर बिना कांच के सिर्फ रोशनी चल रही नग्न खड़े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 जिसके पास पर ही तुम समाप्तना होते हो जिसके पास जाके अज्ञात की थोड़ी जगत मिले तुम्हारे भीतर अज्ञात थोड़े पर, पर फड़ाने लगे, तुम्हारे भीतर भी जो नहीं जाना है उसे जानने की अदम्य में आकांक्षा अभी पैदा हो जाए तुम्हारे भीतर एक नई प्यास का जन्म हो जिससे तुम कभी परिचित ही ना थे धन की प्यास थी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 प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का तीर अनंत की और अज्ञात की ओर है लेकिन मिट गया है धुंधला हो गया समय ने रेत ने समय की धूल ने सब धाप दिया है तुम मील के पत्थर नहीं हो अब तुम्हारे भीतर कोई इशारा नहीं जो तुमसे पार जाता हो तुम अपने पर समाप्त हो गए ऐसा समझो कि जैसे मील के पत्थर हो किसी हनुमान जी समझ के पूजा शुरू कर लाल रंग से रंगे बैठे और अक्षर भी मिट गए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 तुम्हारे भीतर एक नई खोज पैदा हो अनजानी अपरिचित कभी न जानी कभी न पहचानी, जिसके पास से पहचाननी तो यात्रा का एक नया द्वार खोले, एक नया आयाम समझना कि वहां कुछ है कोई किरणी कोई सूरज वहां उगा हर ओट पर जड़ी है गीतों की बेकसी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 तुम्हारे भीतर एक नर्तन शुरू हो समझना कि वहां कुछ हुआ है ये इशारे हैं परिभाषाएं है नहीं रात है सो गई दुनिया थकन से चूर नींद में भरपूर कुछ क्षणों को जिंदगी की विसंता कटुता हुई है दूर एक सी आंखें सभी की एक सी है रैन जाती आखे उसी की है ना जिसको चैन मैं नहीं यह चाहता सोता रहे जग हो सदा ही रैन चाहता हूं दिवस में भी फिर से मैं नहीं यह चाहता सोता रहे जग हो सदा ही रैन चाहता हूं किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद सा हो चैन जिस व्यक्ति के कर्म में भी तुम्हें नींद जैसे चैन की प्रतीति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 फिर मैं दोहरा दू ये इशारे इनको परिभाषाएं मत समझ लेना सिमटकर आज बाहों में चलो आकाश तो आया उतर कर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर अचानक उनके वाणों के किनारे हास तो आया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 मालूम पड़ जाएगा कभी बचती ढोलक का कोई एक स्वर भीतर प्रवेश हो जाएगा कभी करवट लेते वक्त थोड़ा गहरी नींद न होगी हल्की नींद होगी तो कोई धूम भीतर प्रवेश कर जाएगी बस ऐसा तुम सोए हो तो तुम बुद्धत्व को पूरा पूरा आंख खोल के तो नहीं देख सकते सीधा सीधा तो नहीं देख सकते इसलिए गाना सुन नींद में और दूर से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 उतरकर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया छोटा सा टुकड़ा चांदनी का तैराया तुम्हारे पास तो बहुत धन्यभाग। अहो भाग तुम उतने पर ही भरोसा करना उसी चांदनी के टुकड़े को पकड़ के अगर बढ़ते रहे चलते रहे तो किसी दिन पूरे चांद के भी मालिक हो जाओगे किसी दिन पूरा आकाश भी तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा है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 और तुम्हारे काराग्रह में दबे हुए चित्त के पास अगर तुम्हें कभी कोई एक एक एक हास, एक उत्सव की झलक भी आ जाए, तो छोड़ना मत उन चरणों चरणों को। उन्हीं के सहारे तुम परम मुक्ति और स्वातंत्र के आकाश तक तो पहुंच जाओगे। अभी तक पतझरों से ही हुआ था उम्र का परिचय चलो वातायनों से फिर मलये तो, तो तुम्हारी पहचान पतझड़ से ही थी पतझड़ और पत और पतझड़ ऐसा ही तुमने जाना था तुम्हारे जीवन का राग रागुओं और रुदन से भरा था। जीवन का, का छंद तो जाना नहीं था नर्क ही नर्क जाना था जिस किसी क्षण में किसी व्यक्ति के पास तुम्हें लगे चलो वातायनों से फिर मलये तो तुम्हें ऐसे लगे हवा का एक झोका आया मलय शुभ्र स्वच्छ ताजा स्वच्छ सुबह का मलिया मल्याल चल से चलकर ताजा ताजा पहाड़ों से उतरकर ऊंचाइयों से उतर कर तुम्हारी निचाइयों पर तुम्हारी घाटियों में तुम्हारे अंधेरे में एक हवा का झोंका जिसके पास अनुभव में हो जाए समझना कि बुद्धत्व करीब कुछ है कुछ घटा है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 इंगित को बड़ी सहानुभूति प्रेम से अपने भीतर डूब जाने देना। तो फिर बुद्ध भिन्न भिन हो बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि राम हो कि जरथुस की, की मोहम्मद कुछ फर्क ना पड़ेगा कुछ बातें अनंत का अनुभव उनके पास शांति की प्रती उनके पास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 ये तो अंधे को भी पता चलेगा कि अभी सब सन्नाटा था, था सब सोया था सब मुर्दा पड़ा था अब फिर पुनरुज्जीवित हो गया फिर गुनगुनाहटे सूरज चाहे दिखाई ना पड़े लेकिन सूरज का ताप उसमा तो प्रतीत होगी वो तो अनुभव में आएगा अंधे को भी सूरज की प्रती तो होती अंधा भी जानता है कब रात हो गई कब दिन हो गए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 जब तुम आओगे किसी बुद्ध पुरुष के निकट झुकोगे तो तुम पाओगे सब नया हो गया अब तक सब पुराना था जरा जीण खंडर जैसा सड़ा गला बदबू से भरा कूड़ा करकट कचरे का ढेर हर पत्ते पर है बूंद बूंदई बुद्धत्व का संस्पर्श सब नया कर जाएगा हर पत्ते पर है बूंद बूंदई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 लुटने लगी ना केवल तुम प्रेम से भर गए बल्कि तुमसे प्रेम की धाराएं औरों के तरफ भी और घटा है।, है जिस व्यक्ति के संस्पर्श में तुम्हारे भीतर इतना प्रेम जग जाए कि न केवल तुम उसे संभाल ही ना पाओ तुम लुटाने लगो तो समझना कि बुद्धत्व का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 जर्मन कवि गैटे ने लिखा है कि यहां एक एक चीज आश्चर्यजनक है पर हम हमालूम कैसे जड़ है क्या कि हमें किसी बात में कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता एक अंकुर फूटता है बीच से तुम इससे बड़ा और आश्चर्य खोज सकोगे एक वृक्ष पर नया पल्लव आता है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 नए भावों के स्वाद तुम्हे दूंगा उसका स्वागत करते चलो जिसके स्वागत में बरसा दी है सभी और बढ़ने बिछा डाली है, है, वह तू मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है। पत्तों की श्यामता के द्वीप डुबोते हुए हुना के गंध सी, हरित श्वेत जो उदय हुई है वह तू ऊषा मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है वेद में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 कांची कांचीरणित सुरभित समीर स्वास पुकल कदम कदमलिक वनबृंद बृंदाधाम आये घनश्याम चकितड़ित मंद्र मंद्ररव वेणु बरसता सरस्वर मंद मंद बिंदु इंदु मंदबिंदु ताप खलपूर्णइु आपगतताप धेनु जलतल सकल अभिराम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 पहली बात दूसरी बात तुम जैसे हो वैसे ही बुद्ध को या बुद्ध पुरुषों को स्वीकारो, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकारो, तुम्हें बदलने की कोई चेष्टा भी नहीं जो उनके भीतर हुआ है वो प्रकट हो रहा है उस प्रकटीकरण में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 सहज स्फू अपनी तरफ से तो बोले ही नहीं मैं तुमसे रोज बोल रहा हूं तुम देता हूं भूल के भी ये सोचना कि मैं कभी बोला। तुमने सुना ये मैं नहीं बोला इसलिए मेरी कोई आतुरता तो नहीं कि तुम बदल जाओ मेरे पास लोग आते हैं क्योंकि इस देश में तो साधु संतों की बड़ी आतुरता रहती है महात्मा का मतलब ही तो सभी के पीछे लगा है कि बदलो ऐसा खाओ ऐसा पियो ये मत पियो, ये मत खाओ इतने बजे सो इतने बजे उठो महात्मा का तो मतलब ये है कि जो लाठी लगा के लोगों के पीछे पड़ा और बदल कर रहेगा महात्मा का तो मतलब ही है तुम्हें चैन से रहने दे तुम चाय पियो तो चाय न पीने दे काफी पियो तो काफी न पीने दे कुछ भी ना करने तुम्हें इस तरह बांध दे कि तुम्हारा जीवन दुभर हो जाए और अगर तुम जीना चाहो तो पाप अनुभव हो और अगर तुम तो खोने लगे अगर पुण्य करना हो तो मरो और अगर जीना हो तो पाप हो जाए ऐसी हालत जो कर दे खड़ी उसको महात्मा कहते हैं तो मेरे पास भी आ जाते हैं भूल से इस तरह के लोगो क्या मामला आप लोगों को कुछ कहते नहीं क्या खाना क्या पीना कैसा आचरण से खतर किए लोग जाने लोगों का आचरण लोगों की चिंता वो समझे मुझे जो हुआ है वो मुझसे झर रहा है उससे कोई सीख ले सीख ले समझ ले, समझ ले, ले, न समझे न समझे मैं दोनों हालत में राजी मेरे मन में जरा भी निंदा नहीं और जरा भी स्तुति नहीं उनको बहुत कठिनाई होती है कि वो चाहेंगे कि मैं भी लोगों के पीछे पड़ जाऊं उनको सताऊ उनको अपराधी सिद्ध करूं लोगों को लोगों को कष्ट देने में बड़ा रस आता तुम्हारे महात्मा बड़े दुखवादी से लोगों को जरा भी तुम्हें रस ले रहे हो जरा भी हंस रहे हो तो रोक लगा दो कोई हंस ना सके कोई प्रसन्न हो सके जीवन की खुशी छीन लो नहीं मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं मैं अपूर्व आनंदित हुआ हूं उस से जो रहा है, तुम अपनी जोड़ी में भर लो तुम्हारी मौज बदल जाओ तुम्हारी मौज ना बदलो तुम्हारी मौज ये सब तुम्हारे निर्णय इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं कब होगा छुटकारा भाव बंधन से और कब तक प्रतीक तुम्हारी जल्दी ही अड़सुन डाल रही तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लग जाएगी भाव बंधन से छुटकारा तो तुम चाहते हो लेकिन अभी भाव बंधन को समझा भी नहीं अंठा छुटकारा हो जाता कोई तुम्हें बांधे थोड़ी है तुम बंदे हो ये बड़े मजे की बात एक आदमी खंबे को पकड़े खड़ा है और वो कहता है प्रभु इस खंबे से कब छुटकारा कब तक किससे कह रहे कोई तुम्हें बांधे हुए नहीं खंभे को तुम पकड़े खड़े हो खंबे ने तुम्हें बांधा नहीं खंबे को तुमने जरा भी रस नहीं इसी खंभे में तुम्हारे जैसे और भी मूड पहले पकड़े खड़े रहे इसी खंभे और तुम्हारे चले जाने के बाद दूसरे ऐसी हाथ में है तुम को पकड़े तुमसे पहले किसी और की वो हजारों हाथों में आया है। और हजारों हाथों में चल के आया इसलिए तो अंग्रेजी में ठीक सब उसका में है करेंसी कर मतलब जो चलता रहता करेंट इधर से उधर इधर से उधर रुकते ही नहीं एक हाथ से दूसरे दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता रहता हजार हाथों की छाट है पर करेंसी नोट से डी चीज तुम दुनिया में कोई खोज ही नहीं सकती मगर तुम भी उसको पकड़े हो और जोर से पकड़े हो और दूसरों जिनके हाथ में जिन हाँ था वो भी जोर से पकड़े थे और सब को ख्याल ये है कि धन तुमने पकड़े हुए हे प्रभु भवबंधन से कैसे छुटकारा कब छुटकारा तो को को जिस जिस दिन दिन समझ लोगे उसी छुटकारा मैं हो हो ना पकड़ना बात दुनिया के इस मोह जलदी में किसके लिए उठूं उभरू अब बिखर गई धीरेज की पूंजी सुख सपने नीनाम हो गए शीशा बिका किंतु रत्न के मन सू गए हो गए ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दोहू निकलूंगा हाथ बाट की भीड़ छट गई मिला न कोई ग्राहक मेरा मैं अंसाह खड़ा रह गया व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक बीत गई सज की बेला गौर से नहीं देखा और वैसे छाती पीटता रहा प्रभु कब छूटूंगा कब तक प्रतीक्षा वो छाती ही पीटता रहता तुम यही जन्मो जन्मों से कर रहे हो और अब कब तक करते रहो तुम मुझसे पूछते हो कब तक प्रतीक्षा मैं तुमसे पूछता हूँ कब तक प्रतीक्षा